नारायण नारायण आज का विषय है हम मांगे केवल श्री राम ही से हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया श्री राम के लिए हो हमारा जीना भी उनकी सेवा के लिए हो बल्कि छोटे बच्चे को जैसे उसकी माँ बड़े लड़के को जैसे उसके पिता पत्नी को जैसे प्रेमी पति मुनीम को जैसे सज्जन मालिक नौकर को जैसे उसका स्वामी और किसी को जैसे उसका विश्वास पात्र मित्र वैसे राम हमको लगने चाहिए इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वह गोंदवला आए सगुनोपासना के बिना सामान्य स्त्री पुरुष की समझ में यह नहीं आएगा कि भगवान के अस्तित्व का सच्चा भान होकर उसके अनुसंधान में जीवन का प्रत्येक कैसे बिताया जाए हमें यह जानना चाहिए कि संसार में घटित हो रही प्रत्येक घटना राम की इच्छा से हो रही है हम ऐसी भी श्रद्धा रखें कि व्यवहार की दृष्टि से हमारे उचित प्रयत्न करने के बाद हमें जो भला बुरा फल मिलता है वह राम की इच्छा से ही मिलता है जिसमें ऐसी श्रद्धा होती है उसे फिर सुख दुख की बाधा नहीं होती सब कुछ राम करते हैं सच्चा कृतत्व राम का है यह ठीक ध्यान में लाकर भगवान के कृतत्व सौंपें और हम मय के नाते मिट जाएँ सचमुच हमारे राम के यहाँ क्या कमी है हम मांगें तो केवल श्री एक श्री राम ही से वे दे चाहे ना दे जो दे उनमें संतोष माने किसी और से हम कभी न मांगें उससे हमारी उपासना में दोष निर्माण होता है वह घटिया हो जाती है हाँ देने वाला अपनी खुशी से दे सके, तो उसे फेंक न दे हाँ मैंने अपने जीवन में नाम से और कोई साधन नहीं किया है मेरे गुरु ने मुझे नाम ही दिया था वही नाम मैं सबको दे रहा हूँ तुम वह नाम लो श्री राम तुम्हें अवश्य मिलेंगे मुख से सदा राम राम कहते रहो मेरा यह अनुभव है कि राम के नाम में जीवन का कल्याण है इसलिए उसके अधिकाधिक स्त्री पुरुष लेते रहें जो भी कार्य करो उसका आधार भगवान की उपासना है यह ध्यान में रखो उसका बल कार्य के लिए मिलता है हमारी गायों की रक्षा और उनकी सेवा भी और किसी के लिए ना हो केवल भगवान के लिए हो यह भान बना रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए कर रहे हैं अतः उसका निरंतर नाम स्मरण करते रहो जिस समय समाज के अधिकतर मनुष्य अमर्याद विषय सख्त हो जाते हैं उस समय समझें कि कलयुग शुरू हुआ है ऐसे समय सज्जनों की बुद्धि भ्रष्ट होकर वे भी विषयाधीन हो जाते हैं और विषयों की प्राप्ति के लिए चाहे जो काम करने को तैयार रहते हैं ऐसे समय जो भगवान के नाम का महात्म्य बताता है उस पर कठिन प्रसंग आते ही हैं किंतु जिसकी ऐसी निष्ठा होगी कि भगवान रक्षा करेंगे वह हर संकट से मुकाबला कर सकुशल पार होगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हर आदमी को नामस्मरण अखंड रूप में करना चाहिए संसार का शौक छोड़ो और भगवान से प्रेम जोड़ो नारायण नारायण